शिक्षक जगत छोटी सी आशा मैं एक अध्यापक हूं और बहुत से बच्चों को जानता हूं और जानता हूं एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को जिसका नाम है आशा आशा जिसकी आशा भी है छोटी सी और छोटा सा है उसका सपना वो चाहती है एक आजाद चिड़िया की तरह खुले आसमान में उड़ान भरना वो भी चाहती है कि वो दूसरे बच्चों की तरह मनमानी करे खेले कूदे और पढ़े वो काम पर जाने के बजाय स्कूल जाना चाहती है लेकिन जाए कैसे वो तो परिवार का सहारा बनने के लिए काम करती है और उसकी मां सोचती है कि लड़कियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए क्या आशा समाज के बंधन तोड़कर स्कूल जा पाएगी आईए आशा की जिन्दगी का एक आम दिन खोल कर देखें। आशा, अरी ओ आशा, अरी कहां चली गई, काम पर नहीं जाना क्या। लगता है आज भी सड़क पर खड़ी होकर स्कूल जाते बच्चों को ताक रही होगी बेचारी का मन पढ़ने का है लेकिन मैं भला क्या करूं अकेले मेरे कमाने भर से तो घर का खर्च चलेगा नहीं और फिर लड़की को पढ़ाने का रिवाज भी नहीं है हमारे कुल में अब मैं क्या करूं चलो देखूं जरूर बाहरी होगी कदम कर लिया और क्या सारा बहुत आसान जो था मुझे तो बहुत मुश्किल लगा पता नहीं क्या होगा देखने वाली बात है फुटबॉल मैच है बहुत मजे आएंगे हां सेक्शन ए और डी का क्रिकेट मैच भी है हां लेकिन हमारा फुटबॉल मैच बहुत अच्छा होगा हम्म अरे रमन पता है कल रेनू मैम ने सारी क्लास के बच्चों से पूछा था कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे तो तूने क्या जवाब दिया मैंने कहा मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी मैं तो बड़ा होकर कंडक्टर बनूंगा पता है क्यों क्यों भला क्योंकि देखो कंडक्टर पूरा दिन घूमता है कितना मजा आता होगा उसे हां तू सही बोल रहा है तो तेरी बस में बैठकर अस्पताल जाऊंगी पहले डॉक्टर तो पहले कंडक्टर तो बन बच्चे कितने सुंदर लग रहे एक जैसी वर्दी में मैं भी अगर इनकी तरह स्कूल जाती तो कितना अच्छा होता जी सुनाई नहीं देता क्या मैं कब से बुला रही हूं मां मुझे भी स्कूल जाना मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजा क्यों नहीं भेजा फिर वही रट बेटा स्कूल हम लोगों के लिए नहीं है क्यों नहीं है शांति गीता कविता सभी स्कूल जाती हैं फिर मैं क्यों काम करूं ज्यादा बातें मत बना चल चौदराण इंतजार कर रही होगी चल अंदर मैं स्कूल जाऊंगी स्कूल जाऊं स्कूल जाऊं अरे घर में खाने के लिए दाने नहीं हैं और तुझे स्कूल की पड़ी है बाहर लेकर तुझे बड़ा कलेक्टर बनना है क्या चुपचाप काम पर चल वो कोठी वाली बीवी भी इंतजार कर रही हैं चल अंदर मुझे स्कूल जाना है स्कूल जाना है तू अंदर चलती है कि तुझे बताऊं अभी अब ये सुबह-सुबह कौन आ गया कौन है अरे जा कर देख जरा कौन है नमस्ते, नमस्ते बेटा नमस्ते बेहन जी तू जा के बार कपड़े सुखा पढ़ाई पढ़ाई की रट लगा लेती है जा जाती हूं जी भाई साहब आप कौन है Uh, क्या चाहिए आपको uh, uh, देखिए भाई साहब पहले ही काम के लिए देरी हो रही है uh, बहन जी मैं पास के स्कूल का एक अध्यापक हूं और जनगणना के लिए आया हूं माफ कीजिएगा मैंने आपकी बातें सुन ली हैं आपको अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए किसका तो दिमाग खराब है घर का खर्चा पूरा होता नहीं और यह पढ़ाई करने की बातें करती है और वैसे भी हमारे यहां लड़की को नहीं पढ़ाया जाता मास्टर जी इतना खर्च कौन उठाएगा अच्छा क्या आपको पता है कि सरकार की ओर से शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया है जिसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है साथ ही उनको मुफ्त में कॉपी किताबें और पढ़ने की सामग्री के अलावा स्कूल की वर्दी भी मिलती है और वहां खाना भी रोज मिलता है और वो भी बिल्कुल मुफ्त क्या सच में नहीं नहीं मैं उसे नहीं भेज सकती अरे जैसे आपने उम्र भर इसी तरह जीवन जिया है क्या आप चाहती हैं कि आपकी बेटी भी यही सब कुछ सहे यह पढ़ लिखकर क्या कर सकेगी आपको हमको अभी अंदाजा भी नहीं है वो तो बहुत दूर की बात है तब तक घर का खर्च कैसे चलेगा सरकार जब पढ़ने लिखने का सब खर्चा उठाने को तैयार है तो आप इसकी पढ़ाई में बाधा क्यों बन रही हैं सर्व शिक्षा अभियान सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी योजना है जिसमें आशा जैसे बच्चों को शिक्षा दी जाती है जो पढ़ाई भी करते हैं और काम भी देखिए लड़के तो पढ़ लिख कर एक परिवार को रोशन करते हैं लेकिन लड़की तो दो परिवारों को रोशन कर सकती है जी बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी यह बात है तो बुलाइए आशा को अभी लो आशा अरे ओ आशा क्या हुआ अरे आओ आओ बिटिया अंदर आओ अंदर आओ हां स्कूल जाना चाहती हो हैं पढ़ोगी हां देखो अपनी मां से पूछो हां बिटिया आज से तू भी स्कूल जाएगी मैं स्कूल जाऊंगी मैं नए कपड़े हाँ। पहनूंगी हाँ। दोस्तों के साथ खेलूंगी हुँ? पढ़ाई करूंगी खूब पढूंगी हूं अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी जरूर करूंगी बहुत तरक्की करूंगी जरूर करूं। मेरी होनार बच्ची खूब पढ़ना हूं छोटी सी आशा